आगा। आगा। के नहीं अन्य मात्रीतिरे को वी के बेतिरे की वे होगा चलिए देखिए पादकृति देखिए लिंगम त्रि, यह हो चुका था नहीं। नहीं। है ना केवल मूल चलिए कहा है अन्वयम आह अन्वयन है ना तृतीया प्रयोजक प्रयोज अर्थ तृतीय विभक्ति का अर्थ है व्याप्ति व्याप्ति प्रयोज्य अर्थ ना इस इस प्रकार ये कर अन्वयन व्यतिरेकेण तृतीयांत है ये कहते हैं, वो जो तृतीयात त्रित्या है, उसका अर्थ क्या है तृतीय का ये कहते हैं प्रयोज्य अन्वय प्रयोज्य व्यतिरक प्रयोज्य भ्या, व्याप्ति मत अन्वय की, ऐसे इस ही इसका अर्थ हो जाए तृतीय फिर कहते हैं साध्य साधन यो साहचर्यम अन्वय तो अन्वय क्या है ये कहते हैं साध्य एवं साधन का जो साहचर्य है सहचर भाव है तो उसका नाम है अन्वय और तदभाव यो साहचर्य व्यतिरक तो साध्य साध्याभाव के साथे साधन का अभाव जो सा... साहचर्य है तो उसका नाम है व्यतिरक इसलिए आपको कहा था कि भाव एवं अभाव ना? अन्वय भाव व्यतिक अभाव सहचर्य तदचर्य व्यतिक अन्वय प्रयज व्यतिर प्रयज व्यक्तिमत अन्वय व्यति है नन्वयन अभी क्या अन्वयन व्यतिरेकेण ये दोनों शब्द का अर्थ व्यतिर तृतीया का क्या अर्थ क्या प्रयोज तो है तो तो न तो अन्वय प्रयोज और व्यतिरेक प्रयोजन इसलिए कहते हैं अन्वय प्रयोज व्यतिरेक प्रयोज्य प्रयोज व्यतिरेक प्रयोज्य व्यापति मत की व्यतिरिक तो इसलिए तो अन्वयन व्यतिरेक व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरिक इसका ये हो गया तथा च अन्वय प्रयोज व्याप्ति और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरिकी इत हो गया है केवल केवलान्वयणी अतिव्याप्ति वारणा अन्वयी थी, थी तो उसमें अन्वयन व्यतिरिकण व्याप्तिमत मत अन्वय व्यतिरिकी में आप क्या पद हटाएंगे तो आपका केवल केवलान्वयी में लक्षण जाएगा भ्यात्ति, भ्यात्ति पता है ना? ऐसे ऐसे कहेंगे, तो ही करेंगा, का, तो लक्षण क्षण किस में जाएगा केवल अन्वय में केवल केवलान्व में तो उसको बारण करने के लिए तो ये कहते हैं अन्वय व्याप्ति मत व्यतिरेक व्याप्ति मत ऐसे ही करेंगे ऐसे ही आ ज़्यादा हम बोल बोल नहीं समझ तो रहा है अरे वो जान के करता है वो ये करोगे तो ज्यादा करेगा वो उसका साथ है बताया तू कुत्ता से नीचे है तो सभी बोलता है कि मुझे बोलता है मतलब तू कुत्ता तो बहुत ही बहुत अच्छा है उसको ये रखता है मालिक रखता है, है। तू उससे भी गिरा हुआ है आओ आउ, अपना और कहेंगे नहीं करता इधर जब आएगा तो ये चा बना कर पीता है और भांग खूब घुटता है <coughs> आ, तो भांग का प्रभाव और रात रात को बारह बजे एक बजे घूमेगा घुमेगा <coughs> जब सोएगा जब हम उठ जाएंगे तो देखेगा ये उठने लगे तुरंत तो कपड़ा ये करके बाथरूम में जाकर फर्स्ट फर्स्ट पानी ये कर देगा ना ब्रश करेगा ना ये करेगा करे घंटी बजाएगा और ये करेगा पूजा करेगा पहले कर फिर हाँ फिर ये ऐसे ही ये करेगा फिर इसका बाद फिर नहाएगा धोएगा और फिर हाँ टट्टी करेगा फिर और ये करेगा और जैसे ही सात आठ बजे हो जाएगा फिर सो जाएगा नौ बजे बजे जब तक तो वो नशा भांग का नशा जब तक तो खत्म न हो तो सो जाएगा चाहे कुछ भी कड़ाई हो जाएगा तो तो उसको कुछ पता नहीं चलता है भांग भांग क्या जो जो इतना इतना हीरोइन खाते थे और ये भांग उनको क्या है वो तो कहते हैं कि हम ये सातविक तो खाता है वो उसके लिए कुछ नहीं है इंडिया के लिए ये है ही ही कर क्या क्या नहीं करता था ये तो भांग खा रहा हूँ तो सा तो ये कहते हैं केवलाय ने अति व्याप्ति बारणा है व्यतिरक अतिव्याप्ति बारण करने के लिए व्यतिरक दिया है, ना? फिर कहते तथाच रूपम दर्शिता दर्शितायब। तो इस प्रकार ये अन्वय एवं व्यतिरक व्याप्ति का अभी देखाता है किस प्रकार ये कहते हैं व्यतिरक व्याप्ति साध्य व्यापकभूत अभाव प्रत, नहीं साध्या व्यापकभूत अभाव प्रतियोगी कौन व्यतिरिक mm. व्याप्ति देखो ये कहते हैं साध्याभाव व्यापकभूत अभाव प्रतियोगी mm. जैसे ही केवल अनु है mm. तो उसका भी ये करेंगे और व्यतिरेक का भी ये करेंगे तो इसलिए कहते हैं के व्याप्ति का अर्थ है साध्याभाव व्यापकभूत अभाव प्रतियोगी व्यापक अभाव का प्रतियोगी। इसलिए अभाव अभाव प्रतियोगिता जहा अभाव रहेगा है व्यापक भूत अभाव जहां जहां साध्या अभाव रहेगा।, रहेगा तो वहां वहां वहाँ वहाँ जिसका अभाव रहेगा उसका जो प्रतियोगी होगा वो व्यतिर की हेतु होगा है ना जैसे हम कहेंगे साध्याभाव व्यापक भूताभाव पर्वतो बनिमान धुमाक है ना पर्वतो बनिमान धुमाक यह आपका अनुमान अनुमान है अनुमान का शरीर ही पर्वतो दुमार। दुमार इसमें तीन चीजें पर्वत हो गया पक्षी ये पक्षी है और बन बन वान जिसमें है उसको हाँ है? ये ये बान मान ये को छोड़ने से जो बचेगा वो साध्य साध्य में ही हमेशा तो साध्य। तो, तो साध्य कहेंगे तो जब हम कहेंगे इस अनुमान में साध्य क्या क्या है तो आप बान मान को छोड़कर ही कहना है ना जैसे मान तो मान नहीं कहना तो बनी ही साध्य है बनीमान साध्य नहीं है बनिवान तो पर्वत हो जाएगा द बांध बान को छोड़कर कहना जो और जो तृतीयांत और पंचमी अंत ये हेतु है न जिसमें तृतीयांत प्रयोग हुआ धूमात कौन सा कौन सा है पंचमी अंत है तृतीयांत और पंचमी अंत ये हो जाएगा हेतु देखो पर्वत धनीमान धुमात तो, तो पक्ष हो गया पर्वत और साध्य हो गया बन्नी हित हो गया धूमा है ना तो उसका हमें लेंगे साध्य का अभाव व्यापक जहा जहा साध्य का अभाव साध्य यहाँ पे क्या है बन्नी अभाव कहाँ कहाँ है आ? आ? अरे जला, जल जल जहा जहां जल रहेगा है ना? ना तो जहां जहां तो साध्य का अभाव बनी का अभाव है ना तो वो बनी का अभाव जहां जहां मिलेगा साध्य अभाव व्यापक जो अभाव का प्रतीक हुई किसका अभाव मिलेगा जैसे जल में बनी का अभाव मिलेगा तो जल में क्या क्या है मीन है नौका है जितने भी जलचर प्राणी है वो सब है वृत्ति है और अभाव किसका है भाव, है ना तो धूम का अभाव जो मिल गया जहां का व्यापक तो अभाव का प्रतियोगी कौन होगा धूमा अभाव का प्रतियोगी कौन होगा कैसे अभाव से अभाव अभाव अभाव अभाव प्रतियोगी में गया है ना वहां वहां धूम का अभाव रहेगा से तो साध्याव व्यापकभूत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा धूम धूम होने से धूम हो जाएगा व्यतिरे की हेतु है ना व्यक्त हेतु ये भी व्यतिरक व्याप्ति दिखाता है व्यतिरक हेतु मतलब क्या है व्यतिरक हेतु का अर्थ क्या, हे क्या है नहीं नहीं व्यतिरक हेतु का अर्थ क्या है हाँ तो व्यतिरक हेतु का अर्थ होता है हेतु का अर्थ है व्याप्ति का आश्रय है ना व्यतिरक हेतु का अर्थ व्यतिरक व्याप्ति का आश्रय हो गया धूम उसी प्रकार अन्वय व्यापति में ना। धुमा है ना साध्य समावय व्यक्ति तो धूम हेतु उभय अन्वय मान और व्यतिरक व्यक्तिमान जैसे साध्यभाव व्यापक अभाव प्रतियोगित धूमे सत्वात्थ धूम व्यक्तिरक व्यक्ति मत है ना व्याप्ति वाला व्यतिरेक व्यक्ति वाला ये हो गया फिर उसी प्रकार धूम को हम अन्वय व्यक्ति धुमे में भी अन्य व्यक्ति है जहां जहाँ धुम है वहां वहां बनी है ना नहीं है तो है ना तो साध्य साधन साक्ति का ये जैसे न्याय का भाषण में समझ में आए ना साध्या भाव हो गया बन अभाव व्यापक भूत मतलब जहां जहा है ना व्यापक भूत जो अभाव है साध्याभाव व्यापक का अभाव हो गया भाव तो उसका प्रतियोगी हो जाएगा तो ध्वनि से हेतु है उसी प्रकार हम कहेंगे अत्यंत अप्रतियोगित समानकरण वर्ण समानाधिकरण अत्यंत अप्रतियोगी है ना अन्वेलेंगे? साध्य साधन का साचरिय? साध्य हो गया बनी है ना साध्य का अधिकरण कौन हो जाएगा साध्य का अधिकरण साध्य समाना का अधिकरणी लेंगे कहा ले सकते पर्वत पक्ष है ना पक्ष का क्या लक्षण है ये कोई कोई कंठस्थ नहीं करते पर्वत पक्ष है है पर्वत पक्ष है मतलब संदिग्ध या संदिग्ध जिसको उसको आप दृष्टांत नहीं ले सकते जिसमें निश्चय है हा महानस गोष्ठ चतर इसमें ये साध्य साधन का साहचर्य आपको पक्का है सपक्ष ही हमेशा दृष्टांत बनेगा सपक्ष मतलब जो आपको निश्चय है तो सपक्ष तो से साध्य समानाधिकरण साध्य साध्य का समान अधिकरण मतलब साध्य अधिकरण का अर्थ हो तो साध्य समानाधिकरण अधिकरण साध्य जिसमें रहता है साध्य का अधिकरण कौन हो गया चतुर है ना साध्य समानाधिकरण जो अत्यंताभाव ना तो मानस में किसका अत्यंता भाव हो घटपटादि का अत्यंता भाव मिलेगा ये नहीं कि महानस्कार तो क्या है पाकशाला तो घटपट घट पानी में रहेगा ना तो ये कहते हैं वो, वो हमारा ये नहीं है जिसको हमें लेंगे तो उसको छोड़कर आप अन्य को अभाव लीजिए तो महानस में घट रह सकते हैं नहीं रह सकता तो आप बाहर रख देंगे घट उस पाकशाला में नहीं रखेंगे तो अभाव मिलेगा ना नहीं तो जब हम साध्य का अधिकरण को लेंगे तो अधिकरण है साध्य का अतिरिक्त और कुछ नहीं रहना चाहिए इसलिए ये कहते हैं तो साध्य साध्य साध्य का समान समान समान क्या बताता हूं? एक थे एक ही ही जिस अधिकरण में रहता है साध्य समान समानाधिकरण तो भाव हो गया घटक अत्यंता घटपटादी घटपटादी तो घटपी जो ये अत्यंत हो गया तो इसका प्रतियोगी कौन होगा घटपटादी भाव का, का प्रतियोगी कौन होगा अरे जब सब प्रति घटपट हो गया घटपटादी ये उनका प्रतियोगी ये ये महानस में का अभाव मिलेगा नहीं हो जाएगा आप्रतियोगी। उसका अभाव नहीं है तो वो नहीं होगा तो साध्य समान अधिकरण अत्यंता अप्रतियोगी किस में गया धूम हो गया हेतु का ये लगा साध्य सम्मान अधिकरण अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व हो गया तो अन्वयी हो गया और व्यतिरिक है है तो अच्छा। तो कहते हैं कि व्यतिरिक तो व्यापतिश्च साध्य साध्याव व्यापक अभाव प्रतियोगित्व तो इतर्थ है उसको इस प्रकार कहा गया व्याप्य व्यापक भाव ही भावयोर याद्रिक व्याप्य एवं व्यापक भाव ही व्याप्य कौन है में कौन है धूम हो गया व्याप्य है ना ये दोनों का जो भावयोर याद्रिक जब भाव में अन्वय में दोनों का साहचर्य होता है जहाँ जहाँ धूम वहाँ बनिए तो याद्रिक ईष्यते तयो अभाव यो तस्मात्त हो वो तस्मात दोनों का साध्या अभाव में हेतु का अभाव जहाँ जहाँ बनी का अभाव मिलेगा वहाँ वहाँ धूम का अभाव होगा तो तो तो उसका विपरीत हो गया ना नहीं, नहीं। उसका नाम है व्यतिरिक है ना? तो तद विपरीत प्रतीयतः है तो इसलिए कहते हैं अन्वय साधनम व्याप अन्वय में हमेशा साधन व्याप होगा और साध्यम व्यापक होगा साध्य हमेशा व्यापक होगा और साध्याभाव अन्यथा व्याप्य व्यापक साधना साध्याभाव अन्यथा व्यापक अन्यथा मतलब जो व्यतिरिक में अभाव में साध्या भाव हो जाएगा देखो पर रहे हो ना कहते हाँ। अन्यथा, भ्यापियो। अन्यथा भ्यापियो। तो में साध्य व्यापक होता है व्यापक व्यापक और हेतु हेतु क्या होगा वो न, स, ना, को हो ना? न, तो हमेशा अन्य अन्याय व्यापक होगा हेतु व्याप्य होगा और व्यतिरक में व्यतिरक का अर्थ क्या है अभाव अभाव में जो साध्य व्यापक था तो वो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साध्या हो जाएगा देखो क्या क्या है भाद। भाद तो क्या है का तो साध्याव ये हो जाएगा व्याप्य व्याप्य और हेतु है ना धूम धूम हेतु अभाव नाव ऐसे ही ऐसे ही अथवा इसको ऐसे ही करेंगे हेतु अभाव ऐसे ही करेंगे ऐसे ही ये करो आपको सुविधा तो हेतु अभाव हो जाएगा व्यापक ना अब देखो, देखो।, देखो। साध्य बनी है बनी कितने जगह में रहता है पांच जगह में रहता है है ना क्या है मानसा चत्वर गोष्ठा आयोग चार चार जगह चार जगह में ना तो चार जगह में हो गया बनी हो गया और धूम कितने जगह में रहता है छोड़ तीन तीन जगह में में तोने से ये ये ये चार है और ये ये है और तो न्यून देश हो गया ना से अधिक से व्यापक हो गया ओके साध्य का अभाव लीजिए जहाँ साध्य नहीं रहता है और ये धूम अभाव को लीजिए है ना अभी कितने जगह जगह में मिलेगा एक, एक बोला नहीं नहीं जान जान नहीं रहता है साध्या में।, में नहीं रहता है है ना सा, साध्या, हो गया एक, एक हो गया। साध्या और उ, कितने जगह जगह में रहेगा बताओ ना कई जगह में और क्या है और क्या है और क्या है, है।, और का है? अरे दो तो हो गया काफी नहीं काफी हो गया दो ये एक हो गया ये दो ये हो, हो, हो गया, गया अभी ये ये दो व्यापक अभी समझो है अभी समझ है ना भाव अभी व्यापक हो गया उल्ट उल्टा दिया ना तो तो अभी व्यापक व्यापक हो हो गया और ये हो गया और व्यापी तो यही कह कह रहा रहा है Hence, the word the है कि साध्यम दूसरे में कहते हैं साध्याभाव अन्यथा है ना साध्याभाव अन्यथा मतलब विपरीत तो हो जाएगा साध्याभाव हो जाएगा व्याप्य और व्यापक हो जाएगा साधना मतलब अभाव साधन का धूम का अभाव ही व्यापक हो जाएगा समझ जाए न अत केवला लक्षण मत अभी समझ में आया ना hmm. या तो से केवलान्वयन लक्षण मै आह के अन्वयी थी अन्वय मात्र व्याप्तिक्वयी जिस जिस हेतु का हेतु केवल अन्वय व्याप्ति को देखाता है तो उस हेतु का नाम है केवल केवलान्वयी अन्वयन एवं व्याप्तिर यथा तत्था मतलब केवल अन्वी स केवलान्वी ऐसे जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति है ना तथा पद कहते हैं है ना कैसे दृष्टांत क्या दिया था घटो अभिधेय प्रमेयवाद पटवत ऐसे कहा था घटो अभिधेय प्रमेयवाद यहाँ पे साध्य साधन बताओ साध्य क्या है घटो अभिधेय प्रमेय अभिधेयत्व हाँ एक चीज जिसमें बानवान है तो उसको छोड़कर साध्य उसको कहना और पंचमी तृतीयांत हेतु कहना ये समझ तो। में आता है ना नहीं है तो बानवान जिसमें है उसको छोड़कर साध्य कहना साध्या। और पंचमी अंत तृतीयांत को हेतु कहना उसी प्रकार जिसमें वमान नहीं है जैसे घटो प्रमेय अभिधे प्रमे दमेतु है ना और घटो प्रमेय प्रमेय ऐसे घटो अभिधेयक पटोवत पटोवत क्या है ये दृष्टांत है पत्वार। पत्वार। है ना ये दृष्टांत है घटो अभिधेय यहाँ पे तो बानमान नहीं है तो साध्य क्या है तो यहाँ पे साध्य क्या है आ? इसमें कौन ये मतलब क्या है हेतु तो हेतु है तो ये हो हो गया गया तो और कौन साध्य होगा अभिधेय जिसमें बानमान नहीं है लेकिन साध्य है उसमें तो जोड़कर कहना पक्ष हाँ घटो अभिधेय तो जिसमें बान मान नहीं है उसमें तो उसको साध्य कैसे कहेंगे हम कहेंगे अभी यहाँ पे हम हम पूछा है किस <coughs> अनुमान में घटो अभिधेय प्रमे में साध्य क्या है तो आप क्या जब बताएंगे अरे अर उसने त्व तो जोड़कर कहना अभिधेयत्व तो? तो तो साध्य तो जिसमें बान मान नहीं है समझ में आता है ना नहीं तो उसमें तो जोड़कर साध्य कहना तो, तो साध्य है ये समझो तो तो है तो, तो ये है? तो कहते हैं तो अब देखो ये कहते हैं प्रमेयत्व अभि इसको जो हमारा हेतु है क्या हेतु यहाँ पेतु जहा जहा प्रमेयत्व का अभाव है ना प्रमेत्व अभिधेय त्यतिरक व्याप्ति निराकर तो व्यतिरक व्याप्ति नहीं होता है क्यों नहीं होता है देखो तो व्यतिरिक्त व्याप्ति का क्या लक्षण अभी बताया बतायाभाव्यापक साध, तो अभाव प्रतियोगी साध्य हो गया आपका अभिधेयत्व अभाव अभिधेयत्व का अभाव का जो प्रतियोगी हो जाएगा तो फिर ही उसका अभाव मिल जाएगा अभिधेयत्व का अभाव जो मिलेगा घट का अभाव मिलने से घट प्रतियोगी होता है ना है प्रतियोगी अभिधेयत्व का अभाव जब मिलेगा अभिधेयत्व प्रतियोगी होगा अभिधेयत्व कहा नहीं का अभाव कहाँ मिलेगा नहीं, बताओ बताओ कहा मिलेगा? मिलेगा अरे एक ही जगह तो बता तो। दो अभिधेयत्व का अभाव अभिधेयत्व तो कहाँ रहेगा अभिधेय में रहेगा तो अभिधेयत्व का अभाव कहाँ मिलेगा एक जगह तो बता दो अभी देखा अभी देखा तो देखा जो रहे मैं क्या पूछ आप क्या जब दे रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ अभिधेयत्व अभिधेय में रहेगा तो वो जो अभिधेयत्व का अभाव कहाँ मिलेगा देखो अभिधेय में अभिधेयत्व का अभाव मिलेगा नहीं नहीं है जा जा अभी तो नहीं है नहीं अरे सभी तो, के छोड़ नहीं। के सभी जगह जगह छोड़ के अभाव मिलेगा अभिधेयत्व का अभाव कहाँ मिलेगा एक ही जगह में उसका अभाव देखा दो कि इसमें नहीं है अभिधेयत्व तो वो वो वो जगह एक ही तो देखा दो अरे नहीं है ना होता है ज्ञान नहीं रख नाम नहीं है तो समझ में अभिधेयत्व तो जिसका नाम कहेंगे तो अभिदेह हो गया तो अभी, देशों अभी देशों गया। अभी है उसमें उसमें तो है अभी नहीं हो। साध्या भाव हो गया अभिधेयत्व भाव उसका व्यापक ही तो जहां जहां अभिधेयत्व का भाव है वहां वहां प्रमे का अभाव है ना ऐसे जो हम ये कहेंगे तो फिर उसका मिल जाएगा प्रतियोगी मिल जाए लेकिन ऐसे नहीं का अभाव कहीं नहीं मिलता है तो प्रमेयत्व का अभाव भी भी कहीं नहीं मिलेगा तो नहीं मिला तो क्या हो जाएगा प्रतियोगी हो गया अप्रतियोगी हो गया तो अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी है वही केवड़ानवय समझ में आए ना नहीं प्रमेय अभाव होगा ही नहीं ना होने से जहाँ अभाव मिलेगा साध्य साधन का तो उसका साहचर्य नियम व्यतिरिक्क होता है तो वहाँ अभाव नहीं केवल भाव नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं प्रमेय अभिधेय त्योर व्यतिरक निराकर अत्र अत्र मूल में अत्र प्रमेयत्व अभिधेय त्योर व्यतिरिक व्यापतिर नास्ती क्यों नहीं ना सर्वस्या सभी प्रमेय सभी अभिधेय जिसका नाम लेंगे ना? तो प्रमा का विषय है तो अभिधेय इसमें रहे तो ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगा से तो केवल अन में ही है अत्यंता भाव अप्रतियोगी तुम उसका अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं मिलेगा प्रतियोगी तभी मिलता है जब उसका अभाव होता है उसका अभाव कहीं नहीं मिलेगा तो अप्रतियोगी हो गया तो अतः तथा हेतु में आहो सर्वसे तो क्यों इसका अभाव नहीं है तो प्रश्न पत्र आता है ननो कुत तन क्यों उसका निषेध होता है कि अभिधेयत्व प्रमेध का अभाव नहीं है ये कहते हैं उसका हेतु उसको बताते हैं सर्वस्यापि प्रमेयवाद अभिधेय संसार में सब समेह और सभीअ अभी है ना पदार्थ मात्र पदार्थ मात्रस्य मात्र ही पदार्थमात्री है और प्रमे है प्रमे तथा चकलपद अभिधेयर प्रमाषय से चत्यता प्रतिग तो रूपक केवल केवलान्दय तद अभाव अ प्रसिद्ध तदितरक व्यातिर न संभवती भाव।, भाव तो ये कहता है तथा चकलपदार्थ अभिधेयत्व ईश्वर प्रमाण जितने भी भले ही हमारे ऐसे ही माँ पदार्थ विद्यमान है संसार में ऐसे संसार में जिसको हम नहीं जानते बहुत सारे अब नहीं जानते थे अभी जान रहे हैं तो ऐसे ही हमारा नहीं है लेकिन तो उसका तो अत्यंत तो अभाव हमारे लिए है एक तो आपके लिए भले ही है आप नहीं जानते लेकिन आप नहीं जानने से वो वस्तु का अभाव हो जाएगा वो नहीं है आपका ज्ञान का विषय नहीं है इसका मतलब वो वस्तु का अभाव हो जाएगा संसार से नहीं होगा लेकिन ईश्वर का तो प्रत्यक्ष है ना वो ईश्वर का ज्ञान का विषय है ऐसे ही कोई संसार में वस्तु नहीं पदार्थ नहीं जो ईश्वर का ज्ञान का विषय न हो सब ईश्वर का ज्ञान का विषय है तो उन्हें से सब सब प्रमे है सब अविधेय है तो उन्हें से यही कहते हैं तद घटित तथा च क्या? हाँ तथा च सकल अभिधेयत्व से ईश्वर प्रमा विषयत्व से अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व रूप केवल अन्वयत्व हाँ, तत् अभाव अप्रसिद्ध इसलिए ईश्वर विषय का अभाव का अप्रसिद्धि है प्रसिद्धि मतलब क्या है नहीं वहाँ फ्रेमस नहीं है अप्रसिद्ध मतलब किसी जगह में उसका अभाव नहीं मिलेगा अप्रसिद्ध प्रसिद्ध मतलब मौजूद है ना तो उसका प्रसिद्ध ईश्वर का जो भी भले ही हमारे ईश्वर का विषय जो है परमा का विषय जो है वो वस्तु विद्यमान है पदार्थ विद्यमान है हमारे हमारे लिए वो अविद्यमान स्वरूप है क्योंकि हम हमारे प्रमा और अविधय का विषय नहीं है है ना तो ये लेकिन ईश्वर के लिए तो है ना तो उनसे तो तद तद अप्रसिद्धिया उसका अभाव का अप्रसिद्धि नहीं है उसका अभाव का कभी संसार में अप्रसिद्धि नहीं तद घटित व्यक्तिरक व्याप्तिर न संभवती तो उससे अभाव घटित जो का व्याप्ति है तो वो संभव नहीं है न संभवती इति भाव इस प्रकार इसका भाव है तो इसी प्रकार उन्होंने केवल केवल अनु के का दृष्टांत दे दिया तीन प्रकार लिंग क्या क्या है अनुय व्यतिरिक केवल अन्वय केवल केवल की तो आपने दो लिंग दो हेतु का बारे में की अनवय की हेतु कौन है अनुय की हेतु कौन हेतु में पूछ रहे एक हेतु का नाम बता दीजिए जो अपने पढ़े अभी हाँ धूम धूम हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है और भी भी। तो होने से धूम हेतु हो गया अन्वय व्यतिरिक्क और केवल अन्वय हेतु कौन है हेतु और अभी पढ़े हमे प्रमेयत्व प्रमेयत्व केवलानु क्योंकि केवलानु इसलिए ये प्रमेयत्व सब जगह में रहता है उसका अभाव कहीं प्रमेयत्व का अभाव कहीं नहीं मिलेगा आपको अरे प्रमा हो गया ज्ञान उसका जो विषय है उसका प्रमेय प्रमा अस्ति इति प्रमेय यथ प्रत्यकृतिया यथ का य फिर इद्यति यति परे अतः अतित तो प्रमा प्रमा और यही रह जाएगा तो प्रमा यह हो गया ये यत पूर्व जो आकार अवरण है उसको इत हो ना उसको क्या है आपको इत। हाँ। आकार को हो यति यत है है है ना थे। थे थे। थे थे। ना ई ई ई ई ई तो वो गया। तो जगह ठीक कर कर दिया दिया अब हो हो गया गया को से करो प्रमेय दो अर्थात प्रमा अस्ति प्रमा ज्ञान किसका होता है विषय का प्रमा अस्ति प्रमेय तो उन्हें से आ, तो प्रमेय हो गया विषय प्रमा का विषय का नाम ही प्रमेय है प्रमे। ना इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मैं अप्रमेय हूँ मैं किसी ज्ञान का विषय नहीं हूँ है ना तो फिर ज्ञान का विषय नहीं तो फिर हम क्यों पढ़ें अगर ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जानने के लिए तो हम कहते हैं तो अगर वो ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाएंगे तो क्यों पढ़ें तो क्या उसका जवाब क्या है परमा का विषय अगर ईश्वर नहीं है भगवान श्री कृष्ण प्रमा का विषय नहीं है वो तो कहते हैं खुद ही कहते हैं मैं अप्रमेय हूं तो नहीं अरे नहीं वो जो ज्ञान क्या करता है ज्ञान का काम क्या है अज्ञान को नाश करेगा अज्ञान को नाश करेगा जब अज्ञान नाश हो जाता है ज्ञान के द्वारा ज्ञान आपको ईश्वर को प्रकट नहीं कराता है हाँ अज्ञान को नाश करता है तो अज्ञान क्या है आवरण है आवरण हट गया है ना ये बल्ब का ऊपर लेप लगा दिया है ना स्विच ऑन है बल्ब जल रहा है लेकिन अंधकार पूरा कमरा छाया हुआ है तो क्या करेंगे लेप को हटाएंगे हाट ना तो ना प्रकाश को उसमें जोड़ेंगे तो प्रकाश तो पहले से ही है तो इसी प्रकार हम भगवान के साथ है मामो जीवलों के जीव होता सनातन तो हमें गए कहाँ तो उनके साथ है लेकिन अब अविद्या क्या अब है मैं करता हूं मैं भोगता हूं अभी भगवान बोलेगे तो अच्छा तू कर रहा है तू भोग कर रहा है तो कर तो सभी जो करेगा सो मरेगा <ख़ाँगा> तो अभी दुख भोग करें तो उसी को ही हटाना है इसलिए वो ईश्वर का प्रमाण किसी भी ज्ञान के द्वारा ईश्वर को जाना नहीं लेकिन अविद्या को हटाने के बाद में अविद्या करतृत्व भोक्तृत्व आदि इनको हटाना है क्योंकि यही संसार का बीज है अविध्या इसी प्रकार आपका हो गया केवल केवल अन्वी केवल और केवल केवलान्वी और अन्व्यतिरिक्त हो गया और केवल केवल व्यतिरिक्त कब देखें केवल अभाव मिलेगा इसका भाव में नहीं मिलेगा ये इसमें अन्वयी व्याप्ति नहीं व्यतिरिक्त व्याप्ति उभय नहीं है और केवल अन्वयी भी नहीं है उसमें केवल अभाव ही व्याप्ति मिलेगा ऐसे ही तो है तो वो हेतु देखें कल थोड़ा डी पिकड़ करना पे नहीं याद रहेगा क्लास